तत्र वर्तमान तेजसा विश्वा तेजस व्यस्ती शिक्षण शर अभिमी आत्मा को तेजस कहते हैं वही तेजस विश्वा भिश... स्थूल शर में अभिमान करने से स्थूल सर अभिमान के कारण उनका नाम विश्व हो जाता है भेद अभांतरभेदमा वो विश्व होने वाले जीव तो बहुत प्रकार भेद भी कहते हैं विश्वतां विश्वतां याता <एगा> याता ते तेजसा विश्वता देवी नादयरागदर्शि प्रत्यकर्शि तोध विवर्जिता तेजसा विश्वताम या था जो तैजस है वो विश्वत्व को प्राप्त हुए गय प्राप्त के मतलब विश्व विश्वसज्ञ को हो गई थोड़ा सर में अभिमान के कारण जो तेजस नाम वाले थे सूक्ष्म अभिमानी व्यस्ती वो विश्वत्व को प्राप्त हुए मतलब विश्वसज्ञ को हो गयी और विभिन्न प्रकार है देव और तिरंग दे। देव ही है तिर नीचे वही नहीं है और मनुष्य आदि मनुष्य पश्चिद सभी नीचे उन्नी को तिर कहते जिन्हें कि मेरुदंड सीधा रहता है तिरंग ऐसा रहता है तिरय पशु पक्षी क्या मेरुदंड ऐसा रहता है और है इसलिए मनुष्य हमेशा तब हैं सीधा बैठना चाहिए पशु पक्षी जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए जो करके बैठते हैं करके बैठते नहीं और तक संस्कार हो जाएगा इसलिए सिद्धा बैठना चाहिए मेरे धन सिद्धा करके देव तिरंग नाध यह सब विश्व है ते पराग दक्षिण पराग बाह्य वस्तु देखने वाले स्वभाव अपने अंदर आत्म तत्व है उसको नहीं देख करके जीव अ ज्ञान के कारण वो बाहर से देखते है प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता है जो प्रत्येक तत्व है प्रत्येक आत्मा का तत्व वास्तव स्वरूप उसके ज्ञान से रही जीव अपने स्वरूप ज्ञान से रही और बाहर सब देखते हैं बाहर से सो प्राप्त करना चाहते है इधानी तेषा विश्व संज्ञा प्राप्त नाम जीवा तत्व तो ज्ञान रहित्व तो संसारापत्ति प्रकार शब्दांत श्लोक आह दृष्टान्त के साथ दो श्लोक से कहते हैं, वो संसार को प्राप्त करते संसार आपत्ति प्रकार ठीक संसार को प्राप्त करते दिखाते दृष्टांत देकर के संसार को प्राप्त करने का कारण क्या है तत्व ज्ञान रहित्व तत्व अपने स्वरूप तत्व के ज्ञान नहीं होने से ही संसार को प्राप्त करते जो तेजस्व थे और विश्व संज्ञान प्राप्त आना विश्व संज्ञा विश्व नाम को प्राप्त किया वही जीव है जीवकों को तत्वज्ञान रहित तो होने से तत्व अपने स्वरूप तत्व के ज्ञान के अभाव से ही संसार प्राप्ति किस प्रकार होती है वह दृष्टान्त के साथ श्लोक दोन दो श्लोक से कहते पर प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता आगे हे मत्र देवादेह देव त्र कन आदि मनुष्यदि जितने हे परागदर्शिना परागम तो बाह्य विश्व को देखते हैं बाह्य अन शब्दादि ने पश्यती शब्द रूप रि बाह्य शब्द रूप आदि को ग्रहण करते न तो प्रत्येगात्मा अपना स्वरूप प्रत्येगात्मा को नहीं देखते उसमें देखने की उधर दृष्टि नहीं है तो बाहर देखते बाहर विचार देखत करते इसमें कठोपनिषद यजुर्ग में मंत्र है इसी वाक्य का उदाहरण दिया पर खानी व्यक्तिन स्वयं स्वयंभू ब्रह्मा जी ने खानी ख खा शब्द से उपलक्षित इंद्रियों को व्यक्ति पराग अंत पर बाहर जाने वाले ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बाहर जाने वाले बना दिया व्यक्तिन त्रिहु हिंसा धा ते बनता है उनके प्रति हिंसा की ब्रह्मा जी ने इंद्रिय के प्रति वो इंद्रियों को ऐसे बना जाए बाहर देखते हैं चक्षुर इंद्रिय कभी अपने अंदर रूप नहीं श्रवण इंद्रिय अपने अंदर सब शब्द सुनता नहीं और बाहर जाते हैं वो बाहर के रूप बना दिया तस्मात परांग पश्यती नाम आत्मन आत्मा जिसे सब लोग बाहर देखते हैं शब्द आदि बाहर ग्रहण करते और प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप अंदर स्थित है उसको कोई नहीं देखते उसमें यह कश्चि धीर आवृत चक्षु कोई धीर विवेकी ही इसको जानता है कष्ट धीर धीर विवेकी ही आत्म तत्व को जानता है कैसे जानेगा आवृत्त चक्षु चक्षु मतलब तो इंद्रिय सब इंद्रिया को बंद करके इंद्रिय का स्रोत प्रवाह बाहर क्यों रहे उसको बंद करके बाहर और देखना बंद करे तो अपने स्वर्त का ज्ञान होगा आवृत्त चक्षु इसे बाहर स्रोत को क्यों बंद करेगा आगे कहा है अमृतत्व तो मिशन अमृतत्व तो मोक्ष नित्य आनंद सब लोग आनंद चाहते और आनंद चाहते नित्य और निरत्य से आनंद चाहते कोई चाहता नहीं कि अल्पा आनंद मुझे मिले दूसरे को अधिक मिले अथवा आनंद हमको मिले नष्ट हो जाए कोई नहीं चाहता हमेशा ही आनंद नित्य और निरत्य से सबसे अधिक आनंद हमको मिले बड़े सुखी होना चाहते नित्य निरत्य से आनंद है मुख्य उसको चाहता यदि कोई चाहते हो तो अमृतत्व मिशन वही मुख्य है उसको चाहता हुआ बाह्य मिथ्या विषय में जो आसक्ति इंद्रियों की गति प्रवृति उसको रोके तब धीर उसको कहते अब धीरे जैसे नदी जल में सब बह जाते प्रवाह में कोई धीरे पुरुष स्थिर हो सकता है आगे जा सकता तो है तो सामान्यतः बह जाएंगे लकड़ी भी बह जाते हैं तो प्रवाह में बह जाने तो लकड़ी भी बह जाते ऐसे आदमी बह गया तो क्या बड़ी बात है धीर पुरुष हुए कि प्रवाह आगे आने परे स्थिर होकर रहे है। आगे बढ़े नीचे बहे नहीं ऐसे ही इंद्रियों का प्रवाह बाहर विषय करो कोई धीरे विवेकी ही विषय के प्रवाह को रोक करेगी अवृत चक्ष इंदिरो को बंद करे अमृतत्व तो मुख्य इच्छा करो प्रत्ये प्रत्यात्म का साक्षात्कार करता है साक्षात्कार करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है कुछ करना नहीं पड़ता है बाहर विषय ग्रहण करना को बंद कर दे और इच्छा है कि मुझे प्राप्त करना है मुख्य अमृतत्म इसकी भी इच्छा हो तो प्रत्येक का साक्षात्कार होता है नार्किकादे हो देह व्यतिरित आत्मान जानती न के लोग भी तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग्ध आत्मा मन ऐसे नौ द्रव्य कह कर करेगी आत्मा से भिन्न द्रव्य है उनसे भिन्न आत्मा है आत्मा से भिन्न देहादि को जानते देह से अतिरिक्त आत्मा है मीमांसा के लोग भी जानते देह से अतिरिक्त आत्मा है पर लोगों में सुख दुख भोगने वाला है इसलिए स्वर्ग यजय तो स्वर्ग काम आदि वाक्य भी प्रमाण होता है पर लोग के उद्देश्य से आग आदि करते हैं तो वो भी देह व्यतिरित आत्मा को जानते हैं ऐसा शंका करने पर कहते कर यद्यपि आत्मानते तथा जानते देह से अतिरिक्त आत्मा इतने तो जानते हैं किन्तु तो तथापि श्रुति सिद्धम तत्व तो तो तो तो न जानती श्रुति से प्रमाण से सिद्ध जो तत्व है एक अहमअ्मी ब्रह्म परम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म जो जगत का कारण है वो माया से ही जगत का कारण होता है शुद्ध ब्रह्म अदित्य, उससे भिन्न कुछ भी नहीं वही मैं हूं ऐसे ज्ञान उनको नहीं देहादि से अतिरिक्त आत्मा हो गया किन्तु उससे अतिरिक्त अन्य आत्मा है ईश्वर अलग है जड़ अलग है परमाणु नित्य है कितने नित्य कितने मानते हैं और वास्तव श्रुति ज्ञान क्या है सदैव समय इधम अग्र आसी तो एकमेवा द्वितीय एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है स आत्मा तत्व सत्य सत्यम स आत्मा तत्व सदैव इधम अग्रह आसित एकमेवा द्वितीय सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इत्यादि कहा गया वही सत्य है वही आत्मा है अतुम वही हो ये छानोगे में सावेद में आया एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है वो सत्य वस्तु आप हो ये श्रुति सिद्ध तत्व को वो नहीं जानते वेदांत तो श्रवण से ही ज्ञान होता है इस अभिप्राय से कहते प्रत्येक तत्व बोध विवरजिता देहादि से अतिरिक्त आत्मा जानने पर इतने मात्र से वो ज्ञान से कुछ नहीं होता है अद्वितीय ब्रह्म सब का अधिष्ठान सत्य एक है मैं यू हूँ प्रभा की सब कुछ अध्यक्ष है मेरे दृश्य है ज्ञ है सब अभ्यस्त मेरे में अहमस्ं परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम नित्य शुद्ध विक्रियारहित ब्रह्म शुद्ध स्वरूप ऐसे ज्ञान उनको नहीं तत्त्व जीवों को प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता गुरवते कर्म भोगाय कर्म भोगाए कर्म कर्ुंजते नद्या इवावर्ता दावर्ता जन्मनु जन्म जन्मनु जन्म लवृति कर्म कर्म की जन्वन। गुरुबत कर्म भोग आय ये तत्व तो ज्ञान रहित तो होने से कर्म करते हैं भोग करने के लिए स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और कोई नरक प्राप्ति नहीं चाहता किंतु पाप कर्म करता है तो भोग करेगा नरक प्राप्त करेगा कर्म करते है भोग के लिए और कर्म कर तुमसे भूंजते सुखद वह भोग करते भोग किस लिए करते हैं सुखद वह भोग करते कर्म का फल तो भोग होता है भोग है सुख दुखो साक्षात कर अनुभव सुख दुख अनुभव का कोई प्रयोजन नहीं सुखद अनुभव करते सुख किस लिए चाहते हैं भोजन आदि चाहते हैं सुख के लिए सुख भोग किस लिए करते हैं सुख क्यों चाहते हैं उसका कोई उत्तर नहीं स्वाभाविक सुख सब चाहते हैं तो सुख भोग करते सुख दुख भोग करते हैं कर्म फल का भोग करते किसी उद्देश्य से तो नहीं तो स्वाभाविक भोग होता ही नहीं चाहने पर भी पाप कर्म के फल दुख सबको भोगना पड़ता है अपुण्य कर्म का फल सु करते है किन्तु भोग करने से यह होता है जिसका भोग हुआ वो भोगजन्य संस्कार वासना फिर होती है आगे फिर उसका भोग करने की इच्छा होगी जिसका भोग पहले हुआ है फिर इसी प्रकार अभी देखा है कोई वस्तु आम खाया है अगले साल आम देखा हाँ ये आम में पिछले साल खाया था बहुत तो मीठा है एकदम हमेशा मुझे मिल जाए फिर इच्छा होगी जो भोग एक बार करता है फिर भोग्य वस्तु का दर्शन स्मरण आदि के द्वारा फिर इच्छा भोग वो करने के लिए वो हमको मिल जाए फिर इच्छा होगी इच्छा कर्म करेगा तो अंत में क्या है कर्म करना पड़ता है जो भोग करता है उसका फल कुछ नहीं भोग से संस्कार संस्कार से तेरी प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा अनुपर कर्म करेगा इसे कहा है कर्म करतुंज भूंजते भोग करता है किस लिए कर्म करने के लिए कर्म करने की इच्छा से कोई भोग नहीं करता है किंतु भोग करता है तो अंत में कर्म करेगा भोग करने से संस्कार वासना वासना से तीरी वस्तु की इच्छा इच्छा अनुसे कर्म करेगा भोग करता है तो आगे कर्म करेगा जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ है रोग है वही जो मना करता है ये चीज नहीं खाओ वो फिर वो चीज छिपा कर खाता है अन्य लोगों ये खाता है मरने के लिए वो मरने के लिए नहीं खाता है खाएगा तो रोग बढ़ेगा मरेगा इसलिए कहते हैं ये खाता है मरने के लिए मरने के लिए खाता है वो नहीं चाहता की मैं मर जाऊं इसी सबसे नहीं खाता है कोई मरने के लिए पीछे खाता है अलग है मरने के लिए नहीं खाता है किन्तु खाता है तो आगे उसका परिणाम होगा कि मरेगा रोग होकर के इसलिए लोग कहते हैं मरने के लिए खाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भो करते किसलिए कर्म कर तून तो भूंजते कर्म करने के लिए भो करते वस्तु तो भोग करता समय कोई नहीं सोचता है कि मैं आगे ऐसी कर्म करूं ऐसा नहीं किंतु भो करने पर वासना होती है फिर इच्छा होती है प्राप्त करने के लिए भो करने के लिए फिर कर्म करेगा इसलिए भो करने का प्रयोजन हुआ और कुछ नहीं अंत फिर कर्म करेगा अभी भोग करेगा आगे फिर कर्म करेगा इसलिए कर्म कर भोग करता है किसी कर्म करने के लिए कर्म करता है किसी लिये भोग के लिए, भो कर लिए। बस कर्म से भोग भोग से फिर कर्म भोग से बातना फिर कर्म करेगा यही चल रहा है कब से चल रहा है मालूम कितने जन्म हो गए होगी साधिकाल से कितने जन्म हो गए बस भोग करता रहता है सब जन्म में बहुत भोग कर लिया कोई भोग कुछ कम नहीं ऐसे आज पेट भर खा लिया भूत खा लिया काल पशु को फिर भूख लगती है नहीं काल नहीं लगे तो शाम को लगी नहीं तो पशु को लगे दो दिन ही रहना मुश्किल है आज जितने भी का काल सुबह नहीं खा तो शाम तो, तो फिर भूख लगती फिर खाने की इच्छा है इसी प्रकार ये भोग बहुत किया है बहुत भोग करने पर भी फिर जन्म हुआ फिर मिट्टी खाने से शुरू करता मिट्टी खाता है बच्चा बनकर मिट्टी खाता है ना नहीं वो वहां से फिर शुरू करना पड़ता जितने भोग करे कुछ पता नहीं पेट भर काल खाए आज को कुछ नहीं ठीक है कितने जन्मे कितने भोग कर लिया फिर कर्म आया जन्म पे फिर भोग करा फिर कर्म करा ये चल रहा है ये अनादिकाल से ऐसे जन्म कर्म करता है कर्म से फिर जन्म प्राप्त करता है भोग करता है फिर कर्म करता है फिर भोग करता है यही चल रहा है उसमें दृष्टान तो देते नद्याम कीट आई वो आवरताब आवरतांतरम आसूते नद्याम नदी में पानी जब चलता है बाढ़ में के तट पर बैठे कर देखो नदी पानी तो चलता है बीच में एक एक स्थानीय आवरता भे पानी चलता है कहीं कहीं पानी से घूमता है पानी घूमता है यहाँ एक पानी बहुत भौरी बड़ा है वहां स्नान करके कोई जाते हैं तो ऐसे पानी आवर्त में घूमते हैं फिर बाद में डूब जाएंगे मर जाते हैं तो ऐसे आवर्तक कहीं छोटा है कहीं बड़ा है वो पानी में ऐसे सब हब... स्थान में नहीं कहीं कहीं छोटा है कहीं कहीं बड़ा है ऐसे पानी थोड़ा भौं आवर्तकते हैं उसमें तो कोई कीड़े आदि पानी में बह जाते हैं जो जड़ चढ़े वो तो मीना आदि अपने आप आद चलते हैं अन्य कोई कीड़ा आदि नदी तीरथ से पानी में बह गया वर्षा के कारण चल गया वो बहुत आ जाता है पानी में नहीं आ पाता है और जब बहुत जाता है थोड़ी देर बहते बहते फिर एक आवर्तम आया आवर्तन में चक्कर लगाया चक्कर लगाकर इसे घूमना पड़ा उससे पार नहीं हो पाता है फिर उससे निकल कर गया फिर थोड़ी देर जाते और आवृत आया फिर उससे में घूमा फिर उसके बाद थोड़ी देर में दे गया और आवृत ये किला ऐसे ही वह आवर्तम जब आता है जब आ जाता है अपने कुछ नहीं चलता उसमें इसे घूम घूम करके डूबना पड़ता है फिर निकल गया फिर कहीं आवर्तम आया जिस प्रकार ये कीट नद्याम कीट आयो नदी में कीट जैसे एक आवर्त से दूसरे आवर्त को जाकर घूमते है इसी प्रकार जीव अनादिकाल से क्या करता है आवर्तात आवर्तांतरम आसुते एक जन्म से दूसरे जन्म एक जन्म में मेरा मेरा करके सारा घूमता है फिर ये जन्म मर गया थोड़ी देने के बाद दूसरा जन्म प्राप्त किया दूसरे जन्म पर फिर ये मेरा मेरे पिता माता मेरे बच्चे मेरे धन सम्मति मेरे सबे मेरे मेरे हम मत करते करते उसमें चक्र में घूमता रहता है आगे पीछे कुछ याद, उसमें सोचने की याद नहीं ऐसे घूमते घूमते होते मर गया फिर जान्म पुनरअपि जननम पुनरअपि मरनम जन्म मरना जन्ना मरना, जन्न, मरना चलता रहता है ये अनाधिकार से इसमें फसा हुआ है आवर्ताज एक आवर्त ऐसी दूसरा आवर्त आंसू शीघ्र कोई विलम्ब नहीं एक जन्म मर गया फिर दूसरे जन्म प्राप्त किया फिर दूसरे जन फिर ऐसे ही शुरू से लेकर ऐसे करते करते मेरा मेरा करके मकान कोई बना देता है कोई सोचते बड़े बड़े मकान बना देंगे आश्रम बना देंगे बड़े हो जाएंगे फिर मर जाते मर जाकर फिर जाकर कहीं गधा गया कहीं कदर बनेगा इस आश्रम बनकर फर, अपने अपने फटो की पूजा हो रही उधर जाकर कहीं भीख मगा बनी गया ऐसे होते बहुत लोग ज्ञान नहीं होगा तो बड़ा आसमान बना दिया मुक्ति हो जाएगी जिसको ज्ञान नहीं हुआ करोड़ रुपया का आसमान बड़ा बड़ा आश्रम बना दिया मुक्ति हो जाएगा नहीं ज्ञान है तो हजार आसमान बनाए क्या होगा? फटो पूजा करेंगे लाख करोड़ रुपये फटो की पूजा करेंगे मुक्ति हो जाएगी ज्ञान नहीं है अपने फटो की पूजा बहुत लोग करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी ना नहीं इसी वजह मुक्ति नहीं होती तो ऐसे ही बनाते हैं फिर मर गया चला गया फिर वहां जाएगी चक्कर कोई पशु पक्की कीटा पतंगा पेड़ पौधा क्या बनेगा कोई ठिकाना नहीं हमेशा नहीं की मनुष्य बनता है हमेशा साधु बन जाएगा गंगा तट पर आकर वेदांत श्रवण करेगा ये कोई जरूर नहीं एक बार छूट जाने पर फिर कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं मनुष्य बनेगा या नहीं पता नहीं अच्छा यह लोक में आएगा या में नरक में कहाँ जाएगा वो भी ठीक नही इस लोग आने पर पेड़ पौधा पशु पक्षी क्या बनेगा वो भी ठीक नहीं मनुष्य बनने पर किस जा, जाति में किस संप्रदाय में किस देश में जाकर कहाँ जाना होगा जहाँ बर्फ में रहते हैं वो कच्चा माता खाते है क्या खाते है नहीं खाते क्या रहते ऐसे भी मनुष्य रहते कितने प्रकार मनुष्य है उनको धर्म अधर्म चिंता कुछ और अच्छे धर्म संपत्ति वाले भी कुछ लोग है वो शुरू से ही विरुद्ध खाने विरुद्ध भगवान के विषय में नहीं ऐसे विभिन्न प्रकार है ये इधर धर्मस्थान में जन्म होना इस स्मारक में चलना ये जो होता है बहुत पुण्यों के फल है इसके प्राप्त होने के बाद उसका लाभ लेना चाहिए इसमें कोई प्रवाद कर दे फिर आगे चक्कर में कहा चल जाएगा फुस जाएगा कोई ठिकाना नहीं फिर गया एक बार जो चांस मिला उसका सदुपयोग नहीं करे कहा ना कहीं चल जाएगा इसे क्या होता है शीघ्र एक आवरत हो दूसरे आवरत अवरता ऐसे चलता है समझने पर भी वैधान श्रवण करने भी कोई कोई सोचे सब करके फिर हमको कथा प्रवचन करके इतने बनाने नया आश्रम बनाना ऐसे करना है हमको ये बनना है ये सब दिमाग में रखते हैं वो सब कोई पढ़ते हैं थोड़ सोचते थोड़ी दिन पढ़ लेंगे फिर जाएंगे परीक्षा देंगे फिर बनेंगे कोई आश्रम बनाएंगे महत बनेंगे मंडेश्वर बनेंगे ऐसा करेंगे यही चलता रहता है व्रजन तो जन्म नन्म ऐसे एक जन्म से दूसरे जन्म एक जन्म से दूसरे जन्म जितने बड़े आश्रम बनाते मरेगा या नहीं मरेगा मर जाने पर मुख्य हो जाएगा बड़ा ऐसा आसमान पर ज्ञान नहीं हो तो क्या हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसको छोड़कर कुछ भी कर ले फिर मरेगा फिर जन्म फिर जन्म फिर मरना व्रजन तो जन्म नो जन्म ऐसे कितने जन्म जाने पर मुख्य हो जाएगा ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना मुख्य हो जाएगा जितने होता तो अभी तो क्यों होता जन्म आदि काल से कितने जन्म हो गए कितने करोड़ बार स्वर्ग गया करोड़ बार कहा इंद्र बन गया क्या हो गया राजा महाराजा बड़े बड़े बहुत बनेंगे कवित्रत तो नहीं फिर अभी चाहता है इसी प्रकार ऐसे चलता रहता अनाधिकार से ऐसे चलेगा ब्रजन तो नो जन्म लभंत नैवनिवृति निर्वृति सुख को प्राप्त नहीं करते ये दृष्टान्त नद्या में कीट के जैसे अज्ञानी के कारण कैसे संसार को प्राप्त करते जीव दिखाया अतएव भोगाय सुखादि अनुभव आय भोग सुख दुख अनुभव मनुष्यादि शरीर अधिष्ठाय मनुष्य आदि शर्म में रहकर कर्म करता है तत्त शरी उचिता कर्मा क्या सर्वे होने वाले कर्म करता है कर्म इति जातु एक वचन कर्म एक ही करता नहीं। कर्म तो बहुत करता है जातियाख्या में एक बहुवचनम जाति में एक में विक से बहुवचन होता है एक वचन होता है जो जाति लेकर के एक वचन करती नहीं तो बहुत कर्म करता है पुनस कर्म कर्त भुंजती है देवादि शरीर ही तब तक फलम भूल जाते देवता शरीर प्राप्त करेगी उसके फल भोग करता है वासना से आगे कर्म करेगा देखो अब बताते कैसे कर्म करने के लिए भोग करता है कैसे फलानुभवाभावे तब तक सजाति इच्छा अनुपत्या तब तक साधन अनुष्ठान अनुपत्य फला सुखद का अनुभव नहीं होगा तो फिर उत्तर इच्छा होगी सजाति इच्छा होने के लिए पहला अनुभव क्या है उत्तर इच्छा होती है जाए हम इसको भी भोग करे ये चीज हमको प्राप्त हो जाए ये पहले में खाया था बड़ा मीठा अभी फिर मिल जाए इच्छा होती भोग करने पर तब तो जाती है दूसरे को देखने पर इच्छा होती इच्छा होने पर तो साधन अनुसार करता है इसी प्रकार स्वर्ग आदि में जा करके भोग किया है देवत्व प्राप्त करे बहुत भोग किया है तो अभी भी स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा करता है फिर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कर्म करता है तो कर्म करता है भोग करने पर साधन भोग करने पर वासना होने से तब जाती भोग करने की फिर इच्छा होती इच्छा करने पर साधन कर्म करता है कर्म करने से फिर भोग होगा तो भोग करने से आगे कर्म करता है इसलिए कर्म करने के लिए भोग करता है एवं वर्तमान जीवा ऐसे वह जीव है नदी प्रवाह पतिता नदी के प्रवाह में गिरे हुए बहते जाते जैसे कीट है बह जाते है इसी प्रकार जीव है ये संसार प्रवाह में बहते जाते हैं आवर्ता आवर्ता एक आवर्त आवृत से दूसरे आवर्त को प्राप्त करके यथा निवृत्ति में सुखम न लगनते सुख प्राप्त नहीं करते बहते जाते थोड़ी देर आते फिर दूसरे आवर्त में चक्कर लगा उसमें तो बार बस ग्रंता रहना पड़ता है इसी प्रकार ही जीव एवं आंसू जन्मनु नन्म व्रजनता हम एक जन्म से दूसरे जन्म एक जन अपने, अपने बना करके मेरा मेरा करके बहुत कुछ करता है फिर मर, मर गया उसको छोड़कर चला गया फिर दूसरे में जन्म वहाँ फिर मेरा मेरा संसार बनाया ऐसे करते करते अनाधिकार से चलते आगे भी चलता रहेगा ज्ञान जो तो नहीं होगा इसी चलता रहेगा सुख नहीं वाला बनते सुख प्राप्त नहीं करते निर्वृत्ति सुख को प्राप्त नहीं करते यही संसार गति को प्राप्त करते हैं तो, एवं संसारापत्ति में अभिधाय संसार की प्राप्ति कैसे होती है ये कथन करके तन निवृत्ति उपाय में दर्शे तुम संसार निवृत्ति का उपाय दिखाने के लिए दृष्टान्त ताबत आ पहले दृष्टान्त को दिखाते कीट कैसे अपने जैसे बहुत जाता है प्रवाह से उसे कैसे उसका उद्वार होता है इसी प्रकार दृष्टान्ति को बताएंगे जीव ऐसे संसार प्रवाह में बहता जाता है कैसे संसार की निवृत्ति होगी आगे बताएंगे सत्कर्म पितास्ते कुण निधि प्राप्त तीरतरुक्षायाक्षा विश्राम यहां ये कीट नदी में से बहते समय हो। कभी कभी उनका उद्धार कभी भी सुख मिलता है दुख की निवृत्ति होती है तो कर्म का फल है जब भी कभी सुख मिलता है ये अपने पुण्य कर्म का फल है कभी दुख मिलता है तो अपने किए हुए पाप कर्म का ही फल है दूसरे निमित्त तो बन जाएगा दूसरे पर दोष देने की आवश्यकता नहीं दुख मिला तो समझे अपने पुण्य अमर पाप कर्म का फल है और पुण्य मिलता है तो दुख सुख मिलता है तो पुण्य कर्म का फल है जब सत्कर्म परिपाक हो जाता है सत्कर्म है पुण्य कर्म, पुण्य कर्म भी बहुत जन्म के बहुत पुण्य पुण्यकर्म सबका है बहुत पुण्य कर्म होने पर भी सब फल हमेशा सा भोग नहीं होता है कर्म पाक हो जाने पर फल देता है वृक्षा में केले बहुत लगे हैं किंतु खाने के लिए अभी तैयार नहीं जब पाक हो जाए तैयार हो जाएगा तो खास होते इन तो केले लगने पर वो काम नहीं आते कर्म बहुत है सत्कर्म पुण्य पाप किंतु पाक हो जाते हैं जो फल देने के तैयारी होते हैं तो कर्म फल मिलता है नहीं तो कर्म इसे संचित कर्म रहते पड़े रहते और अधिकार से बहुत कर्म पुण्य पाप बहुत है तो सत्कर्म परिपाका सत्कर्मों का परिपाक जो परिपाक पूर्व उपार्जित पुण्यकर्म परिपाक हो जाएगा फल देने की तैयारी हो जाएगा सब इसे निमित्त मिल जाएगा करुणा निधिनोध्रुता करुणा की निधि करुणा है दया निधि समुद्र दया की सिंधु निधि समुद्र ने नि, निधि का अर्थ निधान खजेना धन संपत्ति सम्पत्ति जमीन के अंदर इसे करूणा के निधि खजाना बहुत करुणा वाले त्रिपालु कोई हो लोग देखते हैं रास्ता में कोई कष्ट प्राप्त करता है कोई कुछ है नदी के अंदर भी देखते है केंद्र की इच्छा नहीं होती वो बह जाता है तो देखते है। कोई उसको उधार करना नहीं चाहते विशेष है कोई करुणा निधि है तो उसको फिर उठाकर नहीं करके और हटा करके नदी के किनारे छोड़ देता है ऐसे करते हैं लोग देखते हैं जब बह जाता कोई कष्ट प्राप्त करता है उसको लेकर उठाकर कर तो छोड़ दिया करुणा निधि ना उद्रता उधार किया जल से हटा करके किनारे रख दिया प्राप्त तीर तरु छायाम तीर नदी के तीर में जो तर वृक्ष है उसकी छाया को प्राप्त करके सुखम यथाशा तथा विश्राम में वो कीट विश्राम को प्राप्त करते बहुत से बहुत जाते थे वो तो जल तर नहीं थे जल के प्रवाह में बहु जाते थे बह जाते थे कोई तो लेकर कर रख दिया तो तीर की छाया प्राप्त कर विश्राम में रहते शांत होते ये दृष्टान्त हुआ ऐसे दृष्टान्त के जीव के लिए बताएंगे आगे ठीक है मैं सत्कर्म परिपाका से कीटा वो तो कीट है सत्कर्म परिपा सत्कर्म है क्या पुण्य कर्म? वो तो पुण्य कर्म कहा से है पूर्वोपार्जित अपने किए हुए जो पूर्व उपार्जित कर्म है जन्म में क्या हुआ पुण्य कर्म? पुण्यकर्म पूर्वोपार्जित अनुश्चित तो जो पुण्य पुण्यकर्म के परिपाक हो जाने पर कीट जो अभी प्राप्त कीट है वो भी पहले मनुष्य थे विभिन्न प्रकार कर्म क्या हुआ पुण्य कर्म पाप कर्म सब जन्म में सुख मिलता है तो पुण्य का फल है दुख मिलता है तो पाप कर्म का फल है तो कीट के भी पुण्य कर्म थे कभी वो पाप हो जाने पर कोई कृपालु ना के नच परम पुरुष है ना, पुरुष विशेषण कोई पुरुष विशेष के द्वारा कृपाल के द्वारा उद्धता उठा करके कैसे नदी प्रवाह बहिर्सारिता नदी के प्रवाह से बाहर निकाल करके रख दिया संत ले करके तीर तरु छाया प्राप्त तीर में तरु वृक्ष है वृक्ष के छाया को प्राप्त करके सुखम यथा होते यदत विश्राम जिस प्रकार विश्रांति को प्राप्त करते शांत विश्राम को, को प्राप्त करते शांति से रहते ऐसे प्रवाह में बहते जाते थे तो कोई ले करके रख दिया विश्राम करते सुख को प्राप्त करते है ये दृष्टान्त हुआ इधानीम दृष्टान्त सिद्धम अर्थम दाष्टान्त के योजना दृष्टान्त है कीट उसमें सिद्ध जो अर्थ है दाष्टान्त के हमें जीव संसार के विषय में उसके संसार की निवृत्ति कैसे होगी दिखाते हैं उपदेशम्यचारदर्शिशि पंचकोश विवेक पंचकोश विवेक लभं निवृतिंरां उ एवं तत्वदर्शि आचार्या उपदेशम अवाप्य पंचकोश विवेक पराम निर्वृत्ति जीवः एवं इसी प्रकार एवं कौन से क्या है ऐसे जीवों का पुण्य कर्म परिपाप होने पर भी होने पर ही ऐसा होने पर ही तत्वदर्शि आचार्य तत्त्वदर्शी आचार्य गुरु से उपदेश अभाप्य उपदेश प्राप्त करके तब ऐसे तत्वदर्शी आचार्य प्राप्त होते पुण्य कर्म फरिपाक होने पर उनसे उपदेश प्राप्त करके पंचकोष विवेकन ना। पंचान कोषान विवेकन पांचे कोशों को आत्मा से पृथक समझ करके पंचकोषा आत्मन विवेक अथा अच्छा, पंचकोषे भत्मा न दिवे तो अलग समझने पर पराम निवृत्ति मोक्ष सुखो को प्राप्त करते देखो, एवं कार्त क्या एवं प्रकार इस प्रकार जैसे कीट के लिए कहा गया सत्कर्म परिपाक इसी प्रकार पूर्वोपार्जित तो पुण्य कर्म परिपाक बसा दे पूर्वोपार्जित तो पुण्यकर्म बहुत वो परिपाक होने पर फल देने के लिए तैयार होने पर ही उसके अधिन से ही तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश प्राप्त करता है तत्त्वदर्शी क्या है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार अवतः प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार को हो गया साक्षात्कार अनुभव साबदश्य तो सामान्य से ज्ञान हो जाता है नहीं ब्रह्म हो। वो नहीं साक्षात्कार संशय विपर रहित ज्ञान जिनको हो जाता है ये तत्वदर्शी तत्व द्रष्टुम शीलम यशाम ते तत्वदर्शी न प्रत्येक अभिन्न प्रत्येक आत्मा से अभिन्न ब्रह्म उसका साक्षात्कार कर जिनका हो गया ऐसे आचार्य गुरु ऐसे गुरु आचार्य से सका उपदेशम अवाप्य उपदेश प्राप्त करके उपदेश कैसा है तत्वमत् ज्ञान साधनम श्रवणम हमारा महावाक्य महावाक्य अर्थ ज्ञान होने के लिए उसका साधन है श्रवण मनिदिध्या श्रवण है कैसे श्रवण क्या है वक्षमान आगे कहेंगे श्रवण क्या है मानन कैसा है निधिध्यासन क्या है सब इस प्रकार में बताएंगे प्राप्त करके अब आप का संपाद्य प्राप्त करके संपादन करके पंच कोष विवेके न पांच कोष का विवेक करना है अन्नादिनाम पंचानशान अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय पांच कोष का विवेक करना है कैसे विवेक करेंगे वह भी आगे बताएंगे वक्ष्यमान विवेचन है आगे विवेचन कैसे करना वो आगे बताएंगे ऐसे आत्मा से उनको भिन्न समझे उनसे अलग आत्मा ऐसा जानने पर आत्मा का ज्ञान होता है तो पराम निर्वृत से अर्थ सुखम निर्वृत है सुख हो परा है निरति से, से सुख होता है मुख्य सुख उसके बिना अन्य जितने सुख है अनिश्चय मुख्य सुख अनिश्चय है, है, है निरतिश उसको प्राप्त कर लाभांतिक प्राप्त बंती प्राप्त करते हैं जीवन तो संसारिक निवृत्ति होती उपदेशमारचार्य सत्दर्शिन पंचकोश विवेके निति पदा ओण